तत्व चिंता मड़ी त्याग से भगवत प्राप्ति उक्त छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेमय भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है इसलिए उनको भगवान के गुण प्रभाव और रहस्य से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन ध्यान और शास्त्रों का मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य विलास प्रमाद निंदा विषयभोग और व्यर्थवार्ता आदि में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन रहते हुए ही बिना आसक्ति केवल के भगवदर्थ होते हैं इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग होकर केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही विशुद्ध प्रेम का होना ज्ञान की दूसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए सातवां संसार शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभव से परिपूर्ण है ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना चाह अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहम भाव का सर्वथा अभाव होकर मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेस मात्र भी न रहना यह सातवीं श्रेणी का त्याग है इस सातवीं श्रेणी के त्याग रूप पर वैराग्य को प्राप्त हुए पुरुषों के अंतकरण की वृत्तियां संपूर्ण संसार से अत्यंत उपराम हो जाती है यदि किसी काल में कोई सांसारिक फुलना हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते क्योंकि उनकी एक सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य भाव से गाढ़ स्थिति निरंतर बनी रहती है इसलिए उनके अंतकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपय सुनता लज्जा अमानित्व निष्कपटता शौच संतोष चितिक्षा सत्संग सेवा यज्ञ दान तप स्वाध्याय सम दम विनय आर्जव दया श्रद्धा विवेक वैराग्य एकांतवास अपरिग्रह समाधान उपरामता, तेज क्षमा धैर्य अद्रोह, अभय निरहंकारता शांति और ईश्वर में अनन्य भक्ति इत्यादि सद्गुणों का आविर्भाव स्वभाव से ही हो जाता है इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रहना ज्ञान की तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है उपरोक्त गुणों में से कितने ही तो पहली और दूसरी भूमिका में ही प्राप्त हो जाते हैं परंतु संपूर्ण गुणों का आविर्भाव तो प्रायः तीसरी भूमिका में ही होता है क्योंकि यह सब भगवत प्राप्ति के अति समीप पहुँचे हुए पुरुषों के लक्षण एवं भगवत स्वरूप के साक्षात ज्ञान में हेतु है इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने प्राय इन्हीं गुणों को श्री गीता जी के तेरहवें अध्याय में श्लोक सात से ग्यारह तक ज्ञान के नाम से तथा सोलहवें अध्याय में श्लोक एक से तीन तक देवी संपदा के नाम से कहा है तथा उक्त गुणों को शास्त्रकारों ने सामान्य धर्म माना है इसलिए मनुष्य मात्र का ही इनमें अधिकार है अतएव उपरोक्त सद्गुणों का अपने अंतकरण में आविर्भाव करने के लिए सभी को भगवान के शरण होकर विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए